नमस्कार आप सुंदर एरम नाइन पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आलोक सक्सेना जो न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दूरदर्शन में एज ए टेक्निकल डायरेक्टर भी वो रह चुके हैं और बहुत सारी विधाओं में उन्होंने काम किया है एज ए राइटर भी एज ए एंकर भी वो रहे हैं और एज ए टेक्निकल डायरेक्टर तो मैंने बता ही दिया बहुत सारी चीजें हैं उनके पास जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में डॉक्टर आलोक जी का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार श्रोताओं आपको भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार डॉक्टर आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आप हमारे साथ हैं और न्यू दिल्ली एक बहुत ही अच्छा एक शहर है जहाँ से आप बिलोंग करते हैं और दूरदर्शन में खास एक आकर्षण रहता है हर छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति को दूरदर्शन की बातें सुनना देखना या उसके बारे में जानना बहुत ही एक रहस्यमय चीज़ें वहाँ से हमको मिलता है और काफ़ी समय से ये दूरदर्शन का जो है एक पॉपुलर स्टेशन है जो सरकार की तरफ से चलता है और उसमें आप काफ़ी समय से सेवाएं दे चुके हैं तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आप हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त आपको पहली बार आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं तो विस्तार से अपने बारे में बताइए आपने मेरा यह स्वागत किया इसके लिए भी धन्यवाद पहले ही दे दूँ बाकी अपने विषय में बताना चाहूँगा तो बचपन उत्तर प्रदेश नजीबाबाद अलीगढ़ आगरा में बीता शिक्षा आगरा में नई दिल्ली में हुई विशेषकर मत मथुरा भी साथ में जुड़ा यूपी में मुख्य प्रमुख शिक्षाएँ हुई मैंने भौतिकी शास्त्र से एमएससी रसायन शास्त्र से एमएससी एमए हिंदी पत्रकारिता एवं प्रशिक्षण में एनडीडीवाई जो कि नेचुरोपैथी एंड प्राकृतिक चिकित्सा योग की चार साढ़े चार साल की डिग्री होती है वो की और पीएचडी भी मैंने की जो राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में संचार माध्यम के भूमिका पर अध्ययन के अध्ययन पर थी शिक्षाओं का आप कहेंगे मैं एक अभियंता हूं और शिक्षाओं का इतना सारा मेरे पास समावेश है तो मैं ये कहूंगा कि शिक्षाएं लेने का मुझे एक पैशन हो गया था पत्रकारिता भी मेरे जीवन का एक पैशन रहा के में चयन होने के बाद मैं सर्वप्रथम जूनियर इंजीनियर बना था आकाशवाणी के अंदर जूनियर इंजीनियर के बाद सीनियर इंजीनियर हुआ और चौदह साल तक जूनियर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर के पद पर मैंने वहाँ अपना कार्य किया उसके बाद एक ऑल इंडिया कंपटिशन देने के बाद मैं राजपत्रित पद तकनीकी निदेशक टेक्निकल डायरेक्टर दूरदर्शन पर मेरी पोस्टिंग हुई यह मेरी राजपत्रित पोस्ट है और जो है ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत आती है साथियों इसके साथ साथ अगर मैं अपने बारे में ही बताना चाहूँ आपको तो व्यवसाय और पैशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं व्यवसाय से जुड़कर उसे उसे रोजी रोटी कहा जाता है तो वो पेट पालन करती है और पैशन जो होता है वो मन बुद्धि को जो है परिपक्व बनाता है तो साथियों रोजी रोटी के संदर्भ में तो मैंने तकनीकी निदेशक के रूप में और जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर के रूप में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में अपना कार्य किया प्रमुखता से किया बहुत ही दृढ़ निश्चय विश्वास और परिपक्वता उत्कृष्टता से किया हमेशा उत्कृष्ट रिपोर्ट मुझे मेरे जो सीनियर अधिकारी थे उनके द्वारा मुझे मिलती रही पैशन के रूप में मैं पत्रकारिता जगत में बहुत आगे निकलना चाहता था तो अपने ऑफिस के कार्यकाल को समाप्त करते ही घर आने के बाद मैं अपना निरंतर अपनी डेस्क पर बैठकर कर पत्रकारिता का काम करता था शुरुआत में मैंने लेख लिखे कविताएं लिखीं मेरे चार कविता संग्रह अब तक आ चुके हैं जिसमें दो कविता संग्रह पर राष्ट्रपति अवार्ड दो, दो कविता संग्रह पर जो हिंदी अकेदमी दिल्ली से पुरस्कार प्राप्त है एक मेरी किताब आकाशवाणी की आवाज़ का जादूगर होशक जो कि मेरे 20 साल के रेडियो के कार्यकाल पर आधारित थी जो मैंने स्वर परीक्षा प्रशिक्षण पर लिखी जो भारत में बनी हुई पहली किताब पहली पुस्तक थी उस पर मुझे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार भी प्रदान किया गया साथियों निरंतरता लेखन के क्षेत्र में मैं निरंतर वर्ता चला गया और मैं पता नहीं कब व्यंग बन गया ये मुझे खुद पता नहीं चला आज मेरे पाँच व्यंग संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं अभी हाल ही में दिल्ली के सर्वोच्च प्रकाशक हिंदी प्रकाशक सर्वोच्च हिंदी प्रकाशक प्रभात प्रकाशन से मेरा व्यंग संग्रह स्वर्गवासी होने का सुख आया तथा इस समय प्रेस में दिल्ली के ही एक प्रमुख प्रकाशक किताब घर से मेरा नया व्यंग संग्रह आने वाला है जिसका शीर्षक है पप्पू बन गया अफसर तो साथियों ये तो रही मेरे व्यवसाय और मेरी शिक्षा और मेरे पैशन की बात चलिए डॉक्टर आलोक जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आपका पैशन रहा और आपने जिस तरह से लिखनी शुरू की और जो लेखनी आपने शुरू की थी और शुरुआत में काफ़ी अच्छी जानकारी देने के लिए इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपने प्रचार के बारे में जो भी ज्ञान लोगों को देना चाहा वो आपने दिया उसके बाद धीरे धीरे आपकी लेखनी में एक बदलाव आ गया जिस वो जिसके बारे में आपने बताया कि आप व्यंगकार बने बहुत ही अच्छा लगा जब इन चीज़ों को आजकल लोग जो हैं व्यंग पसंद करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू जाता है और हमें कहीं ना कहीं प्रेरित भी करता है व्यंग जो है एक मेमोराइज चीज़ है यानी याद रहती आपने है आपने बिल्कुल सही कहा कि ये प्रेरणादायक होता है या मैं अपने श्रोताओं को एक बात और बताना चाहूँगा कि हा, देखिए हास्य और व्यंग आप हमेशा टीवी देखते हैं तो या कोई कार्यक्रम स्टेज देखते हैं तो वहाँ हास्य होता है हास्य आपको हमेशा जो है सोचने से मुक्त करता है वो तत्काल आपको हंसाएगा हर्षुल्लाइित करेगा आप तालियां बजाएंगे गुदगुदाएंगे मुस्कुराएंगे लेकिन व्यंग आपको जो है पूरा पढ़ने के बाद सोचने से मुक्त नहीं करता सोचने पर मजबूर करता है जी। व्यंग जो है हो सकता है कि व्यंग आपको हंसाए ना बल्कि अंत तक जाके आपको रुला भी सकता है साथियों जी कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू जाता है और वो हमें एक चिंतन की नई दारा को हमारे अंदर प्रकट करने की क्षमता व्यंग में होती है और व्यंग लिखना आसान भी नहीं है लेकिन आप लिख रहे हैं काफ़ी अच्छी तरह से लिख रहे हैं तो ये हमें बहुत खुशी है और अच्छा लगता है जब हम इन चीज़ों को देखते हैं सुनते हैं समझते हैं और समाज में काफ़ी बदलाव के लिए भी ये चीज़ें बहुत ही मायने रखते हैं और काम करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर डॉक्टर आलोक सक्सेना से जैसे कि दूरदर्शन की बात हम लोग करें तो कई लोग जो है सिर्फ देखते हैं ये, और ये, ये, ये। बहुत कम लोग होते हैं जो इन जैसे कि आपने कहा कि मैं टेक्निकल हेड रहा डायरेक्टर रहा तो टेक्निकल चीज़ें क्या होती है लोगों को पता नहीं है ये, अब ये। वो सिर्फ पिक्चर दृश्य देखते हैं सीरियल देखते हैं लेकिन उसके पीछे का जो टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे आप रहे उसके पीछे ये, ये। तो उन चीज़ों के बारे में कुछ रोचक और कुछ नई जानकारी मैं चाहूँगा कि आप हमारा श्रोताओं को जरूर बिल्कुल यहाँ मैं शुरुआत एक आकाश सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा प्रसारण होता है वहाँ पर हमारे यहाँ जैसे हम हम ये रेडियो मधुबन भी कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि पहले हमारा एक स्टूडियो है स्टूडियो सेटअप जहाँ पर आर्टिस्ट बैठता है रिकॉर्डिंग वगैरह होती हैं फिर वो प्रोग्राम तैयार होने के बाद जब उसको प्रसारण सभाओं के अंतर्गत प्रसारित किया जाता है तो एक मेन युक्ति इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है जिसे कि ट्रांसमीटर कहा जाता है प्रेषित्र हिंदी में उसे प्रेषित कहते हैं अंग्रेजी में उसे ट्रांस ट्रांसमीटर कहते हैं ट्रांसमीटर के बिना हम कोई भी चीज़ को प्रसारित नहीं कर सकते छत पे खड़े होकर के कोई आर्टिस्ट अगर चिल्लाता है तो वो आपकी आवाज़ को जो है कितनी दूर पहुँचा पाएगा ये तो आप जानते ही होंगे तो प्रेषित की आवश्यकता होती है तो प्रक्षेत्र के संबंध में एक आकाशवाणी के प्रक्षेत्र की मैं आपको बात बताना चाहूँगा बहुत ही अद्भुत और नई बात है मतलब बहुत ही मतलब हर्ष मुक्त करने वाली बात है आकाशवाणी के ट्रांसमीटर जब बाल्ब वाले हुआ करते थे आजकल तो नई टेक्नोलॉजी मतलब सॉलिड स्टेट की और इलेक्ट्रॉनिक्स की आ गई है पहले एक बाल्ब के ट्रांसमीटर हुआ करते थे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का आदान प्रदान हुआ करता था तो वहाँ एक वहाँ एक मतलब मेन बात यह हुआ करती थी कि जब हम ट्रांसमीटर के आगे ट्यूबलाइट को बिना किसी तार के से संयुक्त किए हुए तार या चौक से जोड़े हुए आप हाथ में लेकर के केवल ट्यूबलाइट ट्रांसमीटर के सामने ले जाएंगे तो वो ट्यूबलाइट स्वतः ही जल जाएगी उसमें जो फ्लोरोसेंट फ्लोरोसेंट होता है वो उद्दीप्त हो जाता है और वो जल जाती है हाथ में ही तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि बिना किसी तार के बिना किसी चौक के बिना किसी स्विच के ट्यूबलाइट आपके हाथ में जल जाती है जैसे जादू के समान और ट्रांसमीटर से थोड़ा दूर करते ही जहाँ पे ट्रांसमीटर का क्षेत्र थोड़ा सा खत्म होता है वो अपने आप बंद हो जाती है ये एक रोचक घटना मैं, मैं साथियों को बताना चाहिए बहुत अच्छी बात है यानी पावरफुल होता है बहुत ही पावरफुल होता है पावरफुल होता है और हमारे श्रोता इस वक्त सुनकर सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं इन्होने सड़कों पर भी कभी कभी ये चीजें हम देखते हैं की कोई जादूगर या फिर कोई ट्यूबलाइट लेकर खड़ा हो जाता है और जल जाता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है उन चीज़ों से रिलेट करता है और हम सभी लोगों के लिए ये जादू का एक नमूना दिखता है तो आइए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और दूरदर्शन की और भी बहुत सारी बातें जैसे कि सीरियल्स चलते हैं या फिर कोई विशेष रूप से कोई बहुत समय तक लंबा समय तक जो सीरियल्स चलते हैं तो उसको कैसे मैनेज करते हैं क्या रोज़ शूट होता है कई लोग सोचते होंगे ना ये नई बात आएगी ये रोज शूट होता है, शूट होता है या क्या कितने समय के अंतराल में शूट्स चलते हैं ये कितने एपिसोड्स उसमें बन के प्ले होते हैं जो सिस्टम बना हुआ है उसके बारे में उसमें एक एक निश्चित समय अंतराल का जो एक पैकेज होता है जो डायरेक्टर को मतलब जो डिसाइड करके उसको पास किया जाता है उसके अंदर पैकेजेज होते हैं अच्छा तो कुछ पैकेजेज में जैसे कि उससे डायरेक्टर साहब से एक कॉन्टैक्ट चीट होती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स को डिसाइड करके उनको जो एग्रीमेंट किया जाता है उससे गवर्नमेंट से तो उसमें क्या है कि जैसे 25 अभी जैसे टोटल 300 एपिसोड का कोई सीरियल है या 200 एपिसोड का है तो 25 25 के उनको जो है स्लॉट उनको दे दिए जाते हैं वो पहले 25 तैयार कर लाते हैं और उनको पहले उनकी जो रूपरेखा और प्रस्तावना सब कुछ था उसको पहले पूरा ही जो है जमा बाड़ा पूरा पुस्तकों के रूप में पाण्डुलिपि के रूप में हमारे पास आ जाता है और फिर पैकेज के हिसाब से बन बन के मतलब वो आता रहता है पूरी जिम्मेदारी जो है डायरेक्टर की होती है क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका होता है तो उसको वो काम करना ही होता है और पूर्ण उसी गुणवत्ता के साथ करना होता है जिन गुणवक्ता को आधार मान के हमने उनको एग्रीमेंट उनका पास करना था या हमारे उच्च अधिकारियों ने उसको जो है उनको पास करा चलिए यानी 25-25 का बंच होता है और उसके अनुसार वो चीजें चलती रहती हैं और फिर दूसरा 25 नहीं मतलब वो पच्चीस भी हो सकता है, अच्छा, हो सकता हो सकता है हो सकता जैसा डिसाइड हो जाए जैसा मतलब पूरा पैकेज भी बना के ला सकते हैं हमारे पास लेकिन पहले पायलट जमा किया जाता है पहले पायलट आता है पायलट को देखा जाता है पायलट के आधार पर उसकी गुणवत्ता और उसकी जाँच पहचान जाँच पड़ताल की जाती है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और अगर श्रोता जो सुन रहे हैं वो भी लोग दूरदर्शन में कभी कभी सोचते हैं कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं तो क्या ये मनसा उनकी पूरी हो सकती है हाँ श्रोताओं की ये मनसा <laughs> मतलब जायज़ है और ये जो है मतलब जो है आकाशवाणी दूरदर्शन मीडिया ये सब इसी इसी को लेकर आकाशवाणी के लिए तो मैं ये ये सबसे पहले आकाशवाणी के लिए बताना चाहूंगा क्योंकि सबसे पहले कलाकार जो है आकाशवाणी जो कलाकार है जो मीडिया में आना चाहता है और देखा भी गया है और पूर्वर से देखा गया नए नए छात्र छात्राओं में भी देखा जाएगा कि अगर वो बच्चे पहले आकाशवाणी में आकर अपनी स्वर परीक्षा देते हैं अपना बॉइस एडिशन दे देते हैं और उसमें परपक् उसमें वो परीक्षा पास कर लेते हैं तो आकाशवाणी में पहले अपना बॉयस का अभ्यास करें आकाशवाणी की जो पार, पारियाँ होती हैं प्रातःकालीन पारी सायकालीन पारी दोपहर पारी तो उसमें वह जो प्रसारण सभाओं में वो अपनी अनाउंसमेंट करते हैं उससे उनके अंदर परपक्ता आती है विश्वास पैदा होता है माइक के आगे बोलने का तो वो एक स्वर परीक्षा पास करके पहले वो आकाशवाणी के अनाउंसर उद्घोषक जिसे हिंदी में कहते हैं वो बने मेरी राय पहली है नए नए छात्रा नए छात्राओं को और जब वहाँ अभ्यास हो जाता है तो धीरे से मतलब जो है आकाशवाणी में भी दूरदर्शन में भी आकाशवाणी की भांति जो है स्वर परीक्षा और वहाँ पर जो है स्क्रीन टेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और स्क्रीन के लिए थोड़ा चेहरा भी मतलब स्वाभाविक है कि स्क्रीन वाला होना चाहिए फोटोजेनिक होना चाहिए आजकल इतनी जगह मोबाइल टीवी, मोबाइल और कंप्यूटराइज जमाने में सबको अपना चेहरा पता होता है कि मेरा चेहरा फोटोजेनिक है या नहीं।, नहीं।, नहीं पहले नहीं पता होता था सही बात। लेकिन आज फोटोजेनिक है तो थोड़ा सा और मेकअप करके और सुंदर बनाया जा सकता है और वॉइस बेहतर होना बहुत जरूरी है तो वॉइस टेस्ट आपको आकाशवाणी में ही मिलेगा सबसे पहले आकाशवाणी को करिए उसके बाद आप धीरे से मतलब जैसे मैंने भी कहा मैंने पहले कविताएं लिखीं लेख लिखे बैंक के क्षेत्र में जो कि बहुत परपक क्षेत्र में बाद में आया नहीं, धीरे नहीं। धीरे करत कर अभ्यास के जड़मत हो सुजान वाली बात है <laughs> वही हम लोगों के कलाकारों का तो वही होता है बात। कलाकार तो वही है जो अभ्यास के बाद आए मंच कभी भी एकदम से आपको दर्शन नहीं देता मंच के पीछे कितना अभ्यास होता है फिर पर्दा खुलता है तब दर्शकों के आगे एक मंच रंग जमता है चलिए आलोक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं दूरदर्शन के प्रति अगर अपनी मनसा व्यक्त करना चाहते हैं तो विधि विधान के अनुसार आप जा सकते हैं अपनी वॉइस टेस्ट कर सकते हैं क्षेत्रीय आकाशवाणी एवं दूरदर्शन सरकारी चैनल है और सरकारी चैनल सरकार पूरा अपने भारत के नागरिकों का ख्याल रखती है इसलिए जगह जगह जहाँ जहाँ जिस जिस क्षेत्र में आप लोग हैं राजस्थान में जो हैं वो जयपुर जाके अपना ऑडिशन कर सकते हैं वो अपना जयपुर के आकाशवाणी में जाएं, सो बिल्कुल निसंकोच होके जाए संकोच करने की जरूरत नहीं है वो निसंकोच होकर जाएं, वहाँ पर रिसेप्शन जाके बताएं कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ मुझे ऑडिशन के बारे में बात करनी है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव होते हैं हमारे यहाँ उनको संस्कृत भाषा में पैक्स बोलते हैं आप लोग नोट कर लीजिए कि पैक्स से आप जाके किसी भी पैक्स से चाहे वो संगीत का हो चाहे हिंदी का किसी एक पैक्स से भी आप जाके मिल लेंगे वो आपको पूरा गाइड कर देगा उस जब आप सूच परीक्षा होगी आपका नाम वहाँ पर मतलब उसकी उसकी कोई परीक्षा की कोई विशेष फीस नहीं है और ये सब लोग मतलब संकोच करने की कोई जरूरत नहीं मैं तो कहता हूँ लोग संकोच करते हैं घुसते नहीं है आकाशवाणी में अरे भाई आकाशवाणी अरे आकाशवाणी कुछ नहीं आकाशवाणी तो आपके लिए है हम आपके लिए आप हमारे लिए नए छात्र छात्राएं आगे नहीं आएंगे तो फिर हम लोग भी क्या करें हम क्या? कितने सीनियर हो जाए हमें नया नया खून नहीं मिलेगा तो हम भी उनके लिए हुँ, हुँ। क्या कर पाएंगे तो इस तरीके से डोनेशन कोच होके जाएं आकाशवाणी या दूरदर्शन में कहीं भी और वहां जाके अपना रिसेप्शन पे बताएं आपका स्वागत है स्वागत है स्वागत है। <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स बहुत खुश हो रहे होंगे और जिन लोगों को भी ऑडिशन देना हो या फिर आकाशवाणी से जुड़ना चाहते हैं तो जो विधि विधान बने हुए हैं उसके अनुसार आप एंट्री कर सकते हैं आप जाइए पहले तो उधर जाने के बाद उनसे पूछिए और वो बताएंगे उस अनुसार जिस भी आपको इच्छा होती है भजन में संगीत में या फिर अनाउंसर में जो भी आपको लगता है कि यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ तो मोस्ट वेलकम है आप वहाँ पर आपका स्वागत है तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आलोक जी हम लोग अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक में एक गीत सुनाते हैं तो मैं चाहूँगा कि जो अच्छा गीत आपके मन और दिल में सदा वो गीत बसता है उसके बारे में बताइए और एक लाइन गुनगुना दीजिए जिंदगी एक सफ़र सुहाना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 oddle oddle ho oddle oddle oddle oddle ho oddle oddle ho oddle oddle ho oddle oddle ho oddle oddle पर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और डॉक्टर आलोक जी हमारे साथ हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि अलग अलग विधाओं में काम करने का एक सुंदर अवसर उन्हें मिला और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपने आप को साबित किया है और पाँच छः किताबें जो हैं व्यंग्य का उनका रिलीज़ हो चुका है और अभी भी शायद अभी ये किताब है जो रिलीज़ होने वाला है और किताब घर से शायद ये चीज़ें होने वाली हैं तो वो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जीवन में काफ़ी चीज़ें जो है हमारे अनचाहे चीज़ें भी होती हैं मतलब बिना सोचे भी चीज़ें हो जाती हैं तो क्या ऐसी भी चीज़ें आपके जीवन में जिस तरह से आप सोच रहे थे क्या वैसे ही हुआ कि कुछ अलग हुआ थोड़ा सा बताइए हाँ यहाँ पर मैं अपने स्वर्गीय पिताजी श्री नरेश कुमार आई और माता स्वर्गीय माता श्रीमती आदर्श कुमारी सक्सेना साहित्य जी विशारद साहित्य विशारथ थी वो उनको याद करके बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को कि दोनों ही माता पिता का जो क्षेत्र था फादर साहब भी आई अधिकारी थे अभियंता थे डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर रे, हुए और माता साहित्य विशारथ थीं तो शायद दोनों माता पिता के गुणों का समावेश मेरे अंदर आया और परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से उनकी शक्तियाँ प्राप्त करके शायद मैंने समाज में दोनों ही पहलुओं में इंजीनियरिंग और साहित्य में अपना योगदान दिया hmm. यहाँ पे एक विशेष बात ये बताना चाहूँगा कि इंजीनियर शायद मैं नहीं बन पाता मेरे पिताजी जब मैं टेंथ क्लास में था टेंथ क्लास मैंने पास की तो उत्तर प्रदेश बोर्ड से मैंने पास किया था तो फादर साहब शायद समझ गए मेरे, मेरे रिजल्ट मेरी सेकेंड डिवीज़न आई थी तो फादर साहब समझ गए सेकंड गुड सेकंड डिवियन थी लेकिन फादर साहब समझ गए कि इनको मैथ नहीं दिया जाएगा और इनको जो है बायोलॉजी दी जाएगी तो वह फादर साहब ने जाते हुए स्कूल जाते हुए मुझे समझा दिया कि भाई अगर आपको बायोलॉजी दी जाए तो आप मत लीजिएगा बताइएगा मेरे बारे में कि मैं ऐसे डिप्टी एक्टर डायरेक्टर हूँ और अभियंता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मतलब मैथ गणित मिले ताकि इंजीनियरिंग के लाइन में, में मेरा बेटा जाए मैंने कहा ठीक है बोले आप बस ये निश्चित कर लीजिए आपको मैथ ही लेना है मैं आपसे कह रहा हूँ आज के युग की बात दूसरी आज तो कहा जाता है बच्चा जो कर रहा है उस कला के क्षेत्र में उसमें डालिए लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल मनोविज्ञान और ये जो डॉक्टर्स चिकित्सा विज्ञान इन्होंने ये सब किया है लेकिन एक लाइन बनाने के लिए एक बेस बनाने के लिए तो माँ बाप जो एफर्ट्स करते हैं और शिक्षा तो एक ऐसी चीज है आप अगर जर्मन में है तो जर्मन सीख जाएंगे मैं तो ये मानता हूँ मेरा मानना तो ये है आपको मैथ दे दिया गया आप उसमें प्रपक्ता लाइए समय दीजिए बैठिए सेटिंग दीजिए हो ही जाएगा हाँ मेरा पहले मन नहीं लगता था मैथ में इसलिए मेरे मेरे बायोलॉजी के लाइक के नंबर आ गए थे इसलिए बायोलॉजी मुझे दी जा रही थी मैं जब स्कूल पहुंचा तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि गुरु ने मेरे से कहा कि भाई आलोक बेटा तुम्हें तो जो है बायो मिलेगी और तुम बायो में डॉक्टर वाक्टर बन सकते हो तुम मैथ नहीं चला पाओगे मैंने उनको इंट्रोडक्शन दिया फादर का बोले आप बुला लाएंगे उनको तो उस ज़माने में भी मेरे भाई देवी की बात है कि टेलीफोन सब जगह नहीं थे लेकिन मेरे घर में था तो मैं प्रिंसिपल साहब के रूम में गया वहाँ से फादर साहब से बात करी तो फादर साहब को उन्होंने प्रिंसिपल ने इनवाइट कर लिया फादर साहब आ गए फटाफट और मैं समझता हूँ शायद दो मिनट भी तीन मिनट भी फादर साहब और प्रिंसिपल साहब की बात नहीं हुई और मुझे मैथ दे दिया गया और वो मुझे मैथ मिल गया मैं तो जानता भी नहीं था कि मतलब मैथ मुझे बहुत कठिन है क्या मेरे लिए ये यह सरल है कुछ नहीं मैं मैं उस समय इतना गया ज्ञान नहीं रखता था शायद स्पष्टवादी इस हूँ इसलिए स्पष्टवाद इस में बता रहा हूँ उसके बाद देखिए मैथ मिल गया मैंने मैथ से इंटर किया फिर बी एस सी किया, किया। हु, हु, और एक मजेदार बात है की एमएससी रसायन शास किया हु, हु, तो और बाद में मैंने यूपीएससी से जो है अपना जो है अपना सब जो है अपना करियर इंजीनियरिंग अभियंताओं में अपना शुरू किया ऑल इंडिया कम्पिटिशन क्रैक किया तो ये मेरे जीवन की एक घटना है जो कि मदर फादर और साहित्य की दिन मैं आज समझता हूँ कि शायद माता के द्वारा आई क्योंकि माता भी बहुत पढ़ती पढ़ाती रहती थी हमारे यहाँ लाइब्रेरी का अंबार था हमारे यहाँ बचपन से नंदन चंपक आया करती थी जो हिंदी की पत्रकारें हैं और मैं आपको श्रोताओं आपको बता दू दिल से हिंदी या कोई भी भाषा को परपक करना है तो आपके घर में केवल अंग्रेजी का अखबार या पत्रिका नहीं आनी चाहिए हिंदी सीखनी है तो हिंदी की पत्रिकाएँ भी आने वाले हैं मेरे यहाँ अब बच्चे मेरे बड़े हो चुके हैं फिर भी मेरे यहाँ चंपक और नंदन कादम्बनी ग्रहशोभा सरिता ये नृत्य प्रत्येक महीने आती हैं मैं इस पर खर्चा करता हूँ तो मेरे बच्चों की हिन्दी और अंग्रेजी दोनों बहुत परिपक् हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मसाला तो दीजिए घर में ड्राइंग रूम की टेबल पर वो ड्राइंग रूम की टेबल पे हिंदी की पत्रकाराएँ देखिए वो एक बार भी पलटेगा अगर महीने में ना सब पलट के चित्र भी देखेगा तो उसके अंदर सबकोस जा रहा है एक एक हेडिंग पड़ रहा है तो सबकोस जा रहा है अगर माँ बाप ये कहते हैं मेरे बच्चा अंग्रेजी जानता है हिंदी नहीं जानता उसके पीछे कौन दोषी है माता पिता मैं कहूँगा माता पिता क्योंकि मैंने देखा है अपने माता पिता से सीखा है कि उन्होंने किस तरीके से परवरिश की थी तो हमारी मतलब जो है इस तरीके से परपक्ता आई जी आलोक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और कभी कभी हम बच्चों के साथ जिस तरह की बातें चाहते हैं उन चीज़ों को अगर उनको देते हैं उनको उनके साथ उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें जो है जैसा हम चाहते हैं वैसे होने लगता है तो चलिए जाते जाते आखिरी में मैं कहूँगा कि रेडियो मधुबन के माध्यम से आपको आलोक जी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर प्रेरणादायी कुछ बातें ज़रूर बताइए प्रेरणादायक बात तो मैंने पहले ही बता दी कि साथियों जो सीखना है जो करना है केवल अभ्यास के दम पर होता है केवल अभ्यास केवल अभ्यास केवल अभ्यास आपको हिंदी सीखनी है हिंदी की पत्रिकाएँ लाइए हिंदी के अखबार लाइए हिंदी की पुस्तकें लाइए लाइब्रेरी जाइए खरीद खरीदिए भी वैसे नहीं खरीद सकते तो लाइब्रेरी जाइए हर हर मतलब मैं समझता हूँ कि हर शहर में लाइब्रेरी प्राइवेट लाइब्रेरी और गवर्नमेंट लाइब्रेरी शायद आजकल तो सब जगह ही बंद है हाँ, तो वो लाइए उससे आप अपनी प्रपक्ता बनाइए कला के क्षेत्र में मैंने आपको आकाशवाणी बताया आपको आर्टिस्ट बनना है आपको अनाउंसर बनना है आप निसंकोच वहाँ जाइए परपक्ता कीजिए आप ज्वाइन करिए उसके बाद अभ्यास करिए वहाँ भी आपका अभ्यास कर सकते आप डरिए मत बिल्कुल भी अगर आप उद्घोषक बनना चाहते हैं निस्वार्थ जाइए निसंकोच जाइए और उसके बाद जब आपका चयन हो जाता है वॉइस टेस्ट के आधार पर आपको वहाँ अभ्यास करने का पूरा मौका दिया जाएगा और अभ्यास ही आपको निरंतर सफलता और उत्कर्ष सफलता दिलवाएगी ये मेरी गारंटी है मैंने परमपिता परमात्मा के द्वारा यही सीखा है कि उन्होंने भी कहा अभ्यास करो बच्चे तो सब कुछ आपका सफल हो जाएगा आलोक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को बहुत पसंद आ रहा होगा इन सभी बातों को सुनने के बाद एक मैसेज के तौर पर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अभ्यास अभ्यास अभ्यास प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस इंग्लिश में कहावत है कि प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट तो यही चीज़ें जो है हमारे जीवन <coughs> में होनी चाहिए बाकी घबराना नहीं चाहिए और मुश्किलों से डरना भी नहीं चाहिए आगे बढ़ना है अभ्यास के माध्यम से तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर आलोक जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार नमस्कार सर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 पंचीया